204 अध्याय औषधियों के प्रयावाची नाम सूजी महाराज कहते हैं रसियों भगवान जी ने इस प्रकार महर्षि को वैद्यक शास्त्र सुनाया था आप में औषधियों के प्रयावाची नाम संक्षिप्त रूप में आपको सुनाऊंगा कि इस तरह विदारिका गंध साल तथा अंशमति एक ही औषधि के नाम है लांगली नामक काष्ठपचा तथा गुहा नाम से जानी जाती है पुनर नवा को वर्षाभू कठिया और करुणा कहा जाता है पुरोवका को आम तथा वर्धमानक माना जाता है ये एरंडक के नाम से भी है झसा और नागबल्ला को एक ही औषधि माना जाता है गोरख गोक्षुर अर्थात गोरफू को चंद्रश्ताक को कहते हैं शतावरी नामक वारेक के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है व्याग्री कृष्णा हंसबदे तथा मधुस्त्रावा बृहति नामक औषधि के पर्याय हैं कंठगारी या कंठेश्वरी को शुद्रासिमी तथा निदिग्द्धकाका कहा जाता है भ्रश्चिका प्रहेणो काली और वक्षनी सर्वंदा नामक औषधि के नाम हैं कृष्णा कृपना उपगोच्छी साउंड और मागदिका ए नाम पुटनट, महिषार्थ, परकसा, शब्द, गुगुल के वाचक हैं। कश्मीरी और पटफला, श्रेय परने को कहा जाता हैं। सल्लकी, गजभक्षा, सरवरी, तथा श्रवण नाम गजारी औसती के हैं। ऊषरी अर्थात् थस नामक औसती का नाम मर्डाल और मालक हैं। सार को ऊषरी गोपी और भद्रा कहा जाता हैं। सुंदर के भद्र, छत्रा की चत्र, रस्ना नामक औषधि के वाचक हैं। कावरी, कुंभ के द्रष्ट, द्रष्टे सब औषधियों के नाम हैं। विद्या, कुंती, त्रिभंगी, त्रिफुष्टी और त्रवर्त ये सभी शब्द एक ही औषधि के वाचक हैं। सेंधा नामक को सिंदू, सिंदब, सिंधुत तथा मणिबंत कहा जाता हैं। यवक्षार लवण का नाम है। चार और यवाग्रज, सजी या � मधु सब्द के प्रयावाची हैं माक्षिक मधु छोद्र और पोष्परेशन, पिक्चुक पित्त अक्ष और बिडाल सब्द, ताल परमाण एक कर्ष का ही नाम है। मन वृक्ष को गाल और बोधा, घोटा और घोटी कहा जाता है। सूद जी महाराज कहते हैं ये सभी नाम बन में उत्पन्न होने वाले औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का नाम भगवा� kiye gaye vyakaran शास्त्र को batlaunga उसे आप dhyan purvak sunen vyakaran shastra ka androopan te kumar ji ne kaha ki yah katyayan ab main sankshipt mein vyakaran ke vishay mein batla raha hoon ab vyakaran ke siddh sabdon ke gyan ke liye tatha balakon ki vittvatti prakriti ki yak ko सु प्रत्यय साधिवक्य में बंटे हैं सो औजस अम टाप षट का द्वियमिस गेम द्वियम्यास कसि द्व्यास कसंस्था या प्रथम विभक्ति है सु औजस प्रथमा विभक्ति प्रतिपदा में संबोधन अर्थात लिंगादि अर्थ में तथा कर्म के उक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के उक्त होने प विभिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप प्रायत्विक संज्ञा होती है अम और अमस यह द्वितीय विभक्ति है द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में होती है अंतरा अंतरेन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है ताभ्यामभिष यह वे है तृतीया विभक्ति व्याकरण और कर्ता अर्थ में कारण और संज्ञा होती हैं। क्रिया के प्रदान आत्म को कर्ता कहते हैं। गैंभियाम भिस। यह चतुर्थी विवक्ति है चतुर्थी विवक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है रुच्यर्क धात के योग में त्रिप्ति होने वाले की, नियंत्र ध्रिधात के प्रयोग में उत्तम एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती हैं। � या पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अर्थ में होती है जिसके प्रथक हुआ का भाव है डांस ऑफ एम हिताष्ट विभक्ति है या विभक्ति मुख्य रूप से स्वामि भाव संबंध में होती है वास्तवता है संबंध सामास षष्ठी अर्थ है इस संबंध में एकतम सक्त्यर्थाः षष्ठ्यर्थाः षष्ठी विभक्ति के सौ यहाँ भाष्य आनुसंधेय है, गीय और सुख, यह सप्त में विभक्ति हैं। सप्त में विभक्ति आधिकारण अर्थ में हुआ करती है, आधार की आधिकारण संख्या होती हैं। आधार ऑफस्लेस, वैस्लेस और अभिव्यापक वेद से तीन प्रकार का होता है। वार्नार्थक धात के योग में एक्सित और अनेक्सित की भी अपादान संख्या हो द्वारणार्थक दात के प्रयोग में जो इच्छित अभिस्ट हो, उसकी अपादान संज्ञा होती हैं, तथा अनिच्छित की कर्म संज्ञा होती हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञक पर अप आंके योग में, तथा इतर रिते अन्य वाचक शब्द का योग होने पर पंच विभक्ति होती हैं, प्रत्यायांत के एक एन योग में द्वितीय विभक्ति होती द्वितीय विभक्ति होती हैं लक्षण अर्थ में इत्यंभूत तथा आख्यायन अर्थ में और वीत्सा अर्थ में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवसनी संज्ञा होती है हेन अर्थ में अनुकी अर्थिक आर्थिक आदि अर्थ में उपसर्ग की कर्म वाचनी संज्ञा होती हम अद्व्वाचक शब्द के कर्म में और गत्यार्थक धातु के कर्म में द्वितीय देवादि गण में पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्रामाणिक वाचक पद में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है 268 व्याकरण का सार सूझने का विप्रों अब मैं संहिता आदि के युक्त शुद्ध शब्दों को बताने जा रहा हूं आप उसे सुने साकता विंद सोत्तम पितृ लृकार इन शब्दों में दीर्घ संधि है, लांगलिस, मनेशा यहाँ पर रूप संधि है। इसी प्रकार हैं पांडव। पांडयों को अपत्यमीति पांडवा। इत्यर्थे अन् सायबसिबो देवतासि इत्यर्थे अन् कुबले ब्राह्मण्यम्। ब्राह्मणः भावः कर्म इत्यर्थे ज्ञान तथा ब्राह्मणता। ब्रह्मणतः भावा इत्यर्थे तल तल् आदे तद् व्यक्ति प्रत्ययांतक शब्द इन्ने कहे गए हैं इस प्रकार सोधी महाराज ने व्याकरण शास्त्र खंड रोपण किया थोड़ा के ऋषि अंशबंध और थीबंध पदों के सिद्ध रूप का वर्णन मात्र ही किया गया है कुमार शेष व्याकरण को सुनकर कात्यायन ने इसे विस्तार इसको विस्तार 207वें अध्याय में छंद अध्या शास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं सूजी कि अब मैं वासुदेव गुरु गणपति संभोर सरस्वती जी को प्रणाम करके अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को कहता हूं सभी गणों में आदि मध्यम और अंत होता है इसके अप्रत्यक्ष जो यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण अर्सगण हैं लघु का अर्थ होता है छोटा ह्रस्व ह्रस्व वर्ण को लघु एवं दीर्घ वर्ण को ग कहा गया है तीन गुरु वर्ण हो मगण तीन लघु वर्ण को निगण नगण प्रथम गुरु और दो लघु को होने पर भगण कह जाता है आधे लघु और उसके बाद दो गुरु हों तो उसको यजन कहा जाता है। आगे पीछे लघु और मध्य वर्ग गुरु होने पर जगन कहा जाता है। मध्य वर्ण लघु और दोनों वर्ण आगे पीछे के गुरु होने पर रगन कहा जाता है। गुरु और उसके पूर्व दो वर्ण लघु होने पर सगन तथा अंत वर्ण लघु और उसके पूर्व दो वर्ण गुरु तगण इस प्रकार तीन तीन वर्ण का एक एक गण होता है। आर्य छंद चतुष्कला है। इसके आर्द अंत तथा मध्य सही जगह चार चार गण रहते हैं। व्यंजनांत, विसर्गांत, अनुस्वार युत, और वर्ण का पहला अक्षर सम्ब्रित, अर्द सम्ब्रित और विसम्ब्रित कहा गया है।